325 चंडी चंडी में उल्लेख है देवासुर संग्राम के के के समय सारे देवताओं तेज से चंडी का का उद्भव हुआ और इसी के शक्ति शक्ति निकट विराट दानव पराजय हुआ देवी पूजा वास्तव में मातृभाव से ऐक्य शक्ति की ही आराधना है हम यदि अपने देश और दस जनों के कल्याण साधन के निमित्त आपस का भेदभाव और अपना अपना स्वार्थ भूलकर एक दिल से सम्मिलित होकर एक व्यक्ति को अपना नेता नियत करके एकमत होकर कार्य करें तो फिर कोई भी विरोधी शक्ति व चाहे जितनी अधिक प्रतापशाली क्यों ना हो हमारे निकट खड़ी तक न रह सकेगी वह हमें कभी हरा नहीं सकेगी हम सर्वत्र जय लाभ करेंगे 326 हम हिंदू लोग संगबद्ध नहीं हैं इसीलिए हम इतने दुर्बल इतने असहाय हो गए हैं इसी कारण हम पर नाना अत्याचार होते हैं और हमें सब बिना चू चपाट किए सहन करना पड़ता है अहिंसा की दुहाई देकर हम अपना मन समझा देते हैं पर दल दस असल में पर दर असल में अपने आप की प्रवंचना करते हैं इसे ही महात्मा गांधी ने नॉन वायलेंस ऑफ द वीक दुर्बल की अहिंसा का पालन कहकर दोषारोपित किया है और नॉन वायलेंस ऑफ अर्थात अत्याचार का बदला लेने की पूर्ण शक्ति और सामर्थ्य में रहते हुए भी शत्रु के प्रति अहिंसा भाव की पोषण और प्रेमपूर्ण व्यवहार को वास्तविक अहिंसा धर्म पालन कहा है स्वामी जी का भी यही मत था अन्याय या अत्याचार से बचाव के निमित्त तुम यदि एक गाल में चपत खाकर आता ताई के दोनों गालों में चाटा ना लगा सको उसे तुम्हारी हत्या करने के लिए देखकर भी यदि तुम न डाल दो, तो फिर तुम मनुष्य कैसे हिंदू शास्त्रों का भी यही मत है तीन सौ सत्ताईस स्वामी जी की अमरनाथ यात्रा के शुरू में एक आदमी ने उन्हें पूछा था महाराज बलवान को दुर्बल पर अत्याचार करते देख कर, हमें क्या करना उचित है स्वामी जी ने जवाब दिया क्यों इसमें और क्या करना है अवश्य ही उस बलवान को पकड़कर जमकर मार लगाओ ऐसे ही एक और समय स्वामी जी ने कहा था अपनी दुर्बलता तथा निश्चेषता के कारण पराया घूसा खाकर भी उस अपमान को हजम कर जाना यदि क्षमा समझे जाए तो वह किसी काम की नहीं उसकी अपेक्षा तो लड़े जाना ही अच्छा हजार हजार दूतों तक को सरलता से परास्त करने की क्षमता यदि तुम में हो तभी तुम्हें क्षमा करने का अधिकार है गृहस्थ के लिए आत्मरक्षा